रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग कभी-कभार सलीम ने पक्षियों का शिकार भी किया कभी भोजन के लिए परंतु अधिकांशतः वैज्ञानिक निरीक्षण के लिए परंतु धीरे धीरे उन्होंने चिड़ियों का शिकार पूरी तरह बंद कर दिया वे केवल दूरबीन की सहायता से पक्षी निरीक्षण करने लगे कभी कभी वे पक्षी की पहचान निश्चित करने के लिए उसे पकड़कर में एक यानी आइडेंटिटी रिंग फंसाकर छोड़ देते थे पैर में लगे छेले से पक्षी व्यवहार का अध्ययन करने में सहायता मिलती उनके अध्ययन से फूल चुकी और शक्कर द्वारा आकाश बेल के परागण और बीज के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिली उन्होंने कच्छ के रण में राजहंस का भी गहन अध्ययन किया और हैदराबाद श्रावण कोर कोचिन अफगानिस्तान कैलाश मानसरोवर कच्छ मैसूर गोवा सिक्किम भूटान और अरुणाचल प्रदेश के पक्षियों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि जलपक्षियों की कई प्रजातियां पलायन कर साइबेरिया तक जाती है अपने पूरे अनुसंधान में उन्होंने सूक्ष्म टिप्पणियां ली और ज्ञान के इस अपार भंडार को अनेक चित्र पुस्तकों में लिपिबद्ध किया 1941 में उन्होंने बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स यानी भारतीय पक्षी लिखकर शुरुआत की उसके बाद उन्होंने द बर्ड्स ऑफ कच्छ यानी कच्छ के पक्षी इंडियन हिल बर्ड्स यानी भारत के पहाड़ी पक्षी बर्ड्स ऑफ केरला केरल के पक्षी और बर्ड्स ऑफ सिक्किम यानी सिक्किम के पक्षी किताबें लिखी बाद में उन्होंने दस खंडों की सुप्रसिद्ध पुस्तक हैंडबुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान यानी भारत तथा पाकिस्तान के पक्षी लिखी पक्षियों पर उनकी अंतिम पुस्तक फील्ड गाइड टू द बर्ड्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय के पक्षियों की फील्ड गाइड उन्नीस सौ में छपी उन्नीस सौ पंचासी में सालिमाली ने अपनी दिलकश जीवनी द फॉल ऑफ ए स्पैरो लिखी पक्षी जीवन के गहरे ज्ञान और पर्यावरण के नाजुक संतुलन की समझ के कारण वे पर्यावरण संरक्षण की ओर उन्मुख हुए सारे माली की सिफारिशों की वजह से ही केरल में साइलेंट वैली और राजस्थान में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना हुई विज्ञान और प्राकृतिक संरक्षण की ओर उनका संपूर्ण समर्पण अद्वितीय था अठारह में स्थापित संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने पंडित नेहरू को पत्र लिखकर आर्थिक अनुदान की अपील की